श्री राम रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ प्रहलाद चरित्र श्रवण तथा भावावेश स्त्री संग निंदा श्री कृष्ण दक्षिणेश्वर में उसी पूर्व परिचित कमरे में फर्श पर बैठे हुए प्रहलाद चरित्र सुन रहे हैं दिन के आठ बजे होंगे रामलाल भक्तमाल ग्रंथ से प्रहलाद चरित्र पढ़ रहे हैं आज शनिवार अगहन की कृष्णा प्रतिपदा है पंद्रह दिसंबर अठारह सौ तिरासी ईस्वी मणि दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण की पद छाया में ही रहते हैं वे भी श्री राम कृष्ण के पास बैठे हुए प्रहलाद चरित्र सुन रहे हैं कमरे में राखाल लाटू हरीश भी है कोई बैठे हुए सुन रहे हैं कोई आना जाना कर रहे हैं हाजरा बरामदे में है श्री कृष्ण प्रहलाद चरित्र की कथा सुनते सुनते भावावेश में आ रहे हैं जब हिरण्य कश्यपु का वध हुआ तब के रुद्र मूर्ति देख और उनका सिंह ना सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रलय की आशंका से प्रहलाद को ही उनके पास भेज दिया प्रहलाद बालक की तरह स्तव कर रहे हैं भगवत बंसल नृसिंह बड़े प्रेम से प्रहलाद के देह पर जीभ फिरा रहे हैं आहा भक्त पर कैसा प्यार है कहते हुए श्री कृष्ण भाव समाधि में लीन हो गए देह निस्पंद हो गई है आँखों की कोरों में प्रेमाश्रु दिखाई पड़ रहे हैं भाव का उपसम हो जाने पर श्री कृष्ण उसी छोटे तख्त पर जा बैठे बड़ी फर्श पर उनके चरणों के पास बैठे श्री राम उनसे बातचीत कर रहे हैं ईश्वर के मार्ग पर रहकर जो लोग स्त्री संग करते हैं उनके प्रति श्री राम घृणा और क्रोध प्रकट कर रहे हैं श्री राम लाज भी नहीं आती लड़के हो गए फिर भी स्त्री संग घृणा भी नहीं होती पशुओं का सव्यवहार लार खून मल मूत्र इन पर घृणा भी नहीं होती जो ईश्वर के पाद पद्मों की चिंता करता है उसे परम सुंदरी स्त्री भी चिताभस्म के समान जान पड़ती है जो शरीर नहीं रहेगा उसके भीतर कृमि क्लेद श्लेष्मा, सब तरह की नापाक चीजें भरी हुई है उसी को लेकर आनंद लज्जा भी नहीं आती मड़ी चुपचाप सिर झुकाए हुए हैं श्री कृष्ण फिर कहने लगे उनके प्रेम का एक बिंदु भी यदि किसी को मिल गया तो कामनी कांचन अत्यंत तुक्ष जान पड़ते हैं जब मिस्त्री का शरबत मिल जाता है तब गुण का शरबत नहीं सुहाता व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करने पर उनके नाम गुण का सदा कीर्तन करने पर क्रमशः उन पर वैसा ही प्यार हो जाता है यह कहकर श्री राम कृष्ण प्रेमोन्मत्त हो कमरे के भीतर नाचते हुए टहलने और गाने लगे भावार्थ सुरधुनि के तट पर कौन हरिनाम ले रहा है शायद प्रेमदाता नित्यानंद आए हैं उनके बिना प्राण कैसे शीतल हो करीब दस बजे होंगे रामलाल ने काली मंदिर के नित्य पूजा समाप्त कर दी है श्री रामकृष्ण माता के दर्शन करने के लिए काली मंदिर जा रहे हैं साथ मढ़ी भी हैं मंदिर में प्रवेश कर श्री रामकृष्ण आसन पर बैठ गए माता के चरणों पर दो एक फूल उन्होंने अर्पित किया अपने मस्तक पर फूल रखकर ध्यान कर रहे हैं अब गीत गाकर माता की स्तुति करने लगे हे संकरी, मैंने सुना है तुम्हारा नाम भवहरा भी है इसीलिए माँ मैंने तुम्हें अपना भार दे दिया है तुम तारो चाहे न तारो श्री रामकृष्ण काली मंदिर से लौटकर अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे दिन के दस बजे का समय होगा अब भी देवताओं का भोग या भोग आरती नहीं हुई माता काली और श्री राधाकांत के प्रसादी फल मूल आदि से कुछ लेकर श्री रामकृष्ण ने थोड़ा जलपान किया राखाल आदि भक्तों को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल चुका है श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए राखाल इसमाइल की सेल्फ हेल्प पढ़ रहे हैं लॉर्ड अर्किन के संबंध में श्री रामकृष्ण मास्टर से इसमें क्या लिखा है मास्टर साहब फल की आकांक्षा न करके कर्तव्य कर्म करते थे यही लिखा है निष्काम कर्म श्री राम तब तो अच्छा है परंतु पूर्ण ज्ञान का लक्षण है कि एक भी पुस्तक साथ न रहेगी जैसे सुखदेव उनका सब कुछ जिहवा पर पुस्तकों और शास्त्रों में शक्कर के साथ बालू भी मिली हुई है साधु शक्कर भर का हिस्सा ले लेता है बालू छोड़ देता है साधु सार पदार्थ लेता है सुखदेवादि का नाम लेकर क्या ठाकुर अपनी अवस्था समझाना चाहते हैं वैष्णव चरण कीर्तनया कीर्तन गाने वाले आए हुए हैं उन्होंने सुबोल मिलन नाम का कीर्तन गाकर सुनाया कुछ देर बाद रामलाल ने थाली में श्री राम कृष्ण के लिए प्रसाद ला दिया प्रसाद पाकर श्री राम कृष्ण थोड़ा विश्राम करने लगे रात में मड़ी नौबत खाने में सोए श्री माता जी जब श्री राम कृष्ण की सेवा के लिए आती थी तब इसी नौबत खाने में रहती थी कुछ मास हुए वे कामार पुकुर गई हैं